राजयोग सप्तम अध्याय ध्यान और समाधि अब तक हम राजयोग के अंतर्गत साधनों को छोड़ से सभी अंगों के संक्षिप्त विवरण समाप्त कर चुके हैं इन अंतरंग साधनों का लक्ष्य एकाग्रता की प्राप्ति है इस एकाग्रता शक्ति को प्राप्त करना ही राजयोग का चरम लक्ष्य है हम मानव के नाते देखते हैं कि हमारा समस्त तर्क ज्ञान अहम बोध के अधीन है मुझे इस मेज का बोध हो रहा है तुम्हारे अस्तित्व का बोध हो रहा है और इस अहम बोध के कारण ही मैं जान पा रहा हूँ कि तुम यहाँ हो और मेज यहाँ है यह तो हुई एक और की बात फिर एक दूसरी ओर यह भी देख रहा हूँ कि मेरी सत्ता कहने से जो कुछ बोध होता है उसका अधिकांश मैं अनुभव नहीं कर सकता शरीर के भीतर के सारे यंत्र मस्तिष्क के विभिन्न अंश इन सब के प्रति हम सचेत नहीं हैं जब हम भोजन करते हैं तब वह ज्ञानपूर्वक करते हैं परंतु जब हम उसका सार भाग भीतर ग्रहण करते हैं तब हम वह अज्ञात भाव से करते हैं जब वह खून के रूप में परिणित होता है तब भी वह हमारे बिना जाने ही होता है और जब इस खून से शरीर के भिन्न भिन्न अंग गठित होते हैं तो वह भी हमारी जानकारी के बिना ही होता है ंतु यह सारा काम हमारे द्वारा ही होता है इस शरीर के भीतर कोई अन्य दस बीस लोग तो बैठे नहीं हैं जो यह काम कर देते हों पर यह किस तरह हमें मालूम हुआ कि हम ही इनको कर रहे हैं दूसरा कोई नहीं इस संबंध में अनायास ही यह कहा जा सकता है कि आहार करना ही हमारा काम है और खाना पचाने और खाद्य से शरीर को पुष्ट करने का काम तो हमारे लिए दूसरा कोई कर दे रहा है पर यह हो नहीं सकता क्योंकि यह प्रमाणित किया जा सकता है कि अभी जो काम हमारे बिना जाने हो रहे हैं वे लगभग सभी साधना के बल से हमारे जाने साधित हो सकते हैं ऐसा मालूम होता है कि हमारा हृदय यंत्र अपने आप ही चल रहा है हम में से कोई उसको अपनी इच्छा इच्छानुसार नहीं चला सकता वह अपने ख्याल से आप ही चल रहा है परंतु इस हृदय के कार्य भी अभ्यास के बल से इस प्रकार इच्छाधीन किए जा सकते हैं कि वे इच्छा मात्र से शीघ्र या धीरे चलने ही लगेंगे या लगभग बंद हो जाएंगे हमारे शरीर के प्राय सभी अंश वश में लाए जा सकते हैं इससे क्या ज्ञात होता है यही कि इस समय जो काम हमारे बिना जाने हो रहे हैं उन्हें भी हम ही कर रहे हैं पर हाँ हम उन्हें अज्ञात भाव से कर रहे हैं बस इतना ही अतएव हम देखते हैं कि मानव मन दो अवस्थाओं में रहकर कार्य करता है पहली अवस्था को ज्ञान या चेतन भूमि कह सकते हैं जिन कामों को करते समय साथ साथ मैं कर रहा हूँ यह ज्ञान सदा विद्यमान रहता है वे क्या ज्ञान या चेतन भूमि से साधित हो रहे हैं ऐसा कहा जा सकता है दूसरी भूमि को अज्ञान या अचेतन भूमि कह सकते हैं जो सब कार्य ज्ञान की निम्न भूमि से साधित होते हैं जिसमें मैं ज्ञान नहीं रहता उसे अज्ञान या अचेतन भूमि कह सकते हैं